इस विशेष कार्यक्रम में हम लोग विशेष बातें बताएंगे जैसे कि हम लोग हमारी युवा साथी हैं जो युवा मित्र हैं दसवीं बारहवीं में अपना अगर पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद उनके पास मन में एक प्रश्न आता है कि दसवीं के बाद क्या व्हाट इज नेक्स्ट बारहवीं के बाद क्या करना है ऐसे प्रश्न हमारे मन में घूमते रहते हैं और हम लोग सोचते रहते हैं कि कहाँ पर हमको अपना करियर करना है और किस फील्ड से हम लोग को आगे बढ़ना है ये सोचते रहते हैं तो ये सारी बातों का जो सही आपको अपना करियर बनाने के लिए सही जो जानकारी है सही जो माइति है वो हम लोग रेडियो के माध्यम से करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करते हैं तो आज के इस करियर ऑप्शन शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एचएन खेर साहब हैं जो सरदार कृषि दातीवाड़ा यूनिवर्सिटी के विशेष अधिकारी हैं तो उनसे हम बात करते हैं कि हमारा युवा साथियों को कृषि एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे अपना करियर बना सकते हैं तो उस पर विशेष बातें वो करेंगे तो आप सभी की तरफ से एच एन साहब का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में नमस्कार गुजरात में चार कृषि यूनिवर्सिटी है और उसमें कृषि पशु चिकित्सा पशुपालन डेरी साइंस हॉर्टिकल्चर फिशरीज होम साइंस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे कोर्स चला रहे हैं जो स्टूडेंट्स बारहवीं कक्षा पास करते हैं बायोलॉजिकल पी सी बी फिज़िक्स केमिस्ट्री यानी बायोलॉजी के साथ उनको एग्रीकल्चर वेटनरी हॉर्टिकल्चर उसमें एडमिशन मिल सकता है और जो स्टूडेंट पीसीएम, सी एम फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पास करते हैं उन लोगों को इंजीनियरिंग डेयरी साइंस डेरी इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऐसे कोर्सेस में एडमिशन मिल सकता है सो ऐसे दो ग्रुप है बायोलॉजी ग्रुप और मैथेमेटिक्स ग्रुप उसके मुताबिक उसको एडमिशन मिल सकता है जनरली हमारे यहाँ जो मेरिट बनता है वो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में जो मार्क्स है थियरी का पीसीबी और पीसीएम का वो मार्क्स और गुज की गुज सेट की एग्जाम ली जाती है उसका वेटेज 40 परसेंट होता है और पीसीबी का जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में उसका वेटेज 60 परसेंट रहता है उसके मुताबिक उसको एडमिशन दिए जाते हैं ये सभी चार साल का कोर्स है वेटनरी का है वो पाँच साल का कोर्स है और वेटनरी में यहाँ गुजरात में पी का जो गुजकेट का एग्जाम लेते हैं प्योरली उस पर एडमिशन दिया जाता है उसमें बायोलॉजी को 40 परसेंट वेटेज फिजिक्स को 30 और केमिस्ट्री को 30 परसेंट ऐसा वेटेज बना के मेरिट बनाया जाता है ये सभी के क्षेत्रों में अभी नौकरी की भी तक ज़्यादा है खासकर के वेटनरी में अभी शॉर्टेज है देखा जाए तो ऑल इंडिया लेवल पर ऐसा क्या बोला जाता है कि 32,500 टू की फील्ड में शॉर्टेज है और रिसर्च और एजुकेशन में 4,400 थाउजेंड की शॉर्टेज है और एवरी ईयर 3,300 थाउजेंड की शॉर्टेज है तो ऐसे उसमें ज़्यादा तक है गवर्नमेंट भी नौकरी मिलती है आगे स्टडी करके एजुकेशन और रिसर्च में यूनिवर्सिटी में भी आ सकते हैं इवन हमारे वेटनरियन है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है वो लोग आ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है आई है गुजरात गवर्नमेंट की सर्विस है उसमें भी जा सकते हैं खास करके जो एडमिशन की बात है आउट ऑफ स्टेट तो गुजरात का जो सीट है वो 85 फाइव रिजर्व है और 15% परसेंट सीट्स आर रिजर्व फॉर अदर स्टेट स्टूडेंट्स उसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च उसको आईसीआर बोलते हैं वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं मेरिट लिस्ट बनाते हैं और मेरिट के मुताबिक सभी स्टूडेंट को अदर स्टेट में एडमिशन देते हैं ऑल इंडिया लेवल पे सो so 15% परसेंट सीट्स आर रिजर्व फॉर दी स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्टेट्स ये रही बात आपकी जी 10th स्टैंड के बाद भी हमारे यहाँ कोर्सेज चल रहे हैं उसको हम डिप्लोमा बोलते हैं दूसरे स्टेट में बहुत कम स्टेट में ये डिप्लोमा कोर्सेज है वो भी दो साल का है कोर्स और वर्नाकुलर लैंग्वेज में है हमारे यहाँ सेवेंटी से 1972 जब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तब से अब तक वो दो साल का वर्नाकुलर लैंग्वेज में डिप्लोमा कोर्सेज था अभी हमने अपग्रेड कर दिया है और वो तीन साल का इंग्लिश मीडियम में कर दिया है और इंजीनियरिंग के मुताबिक वो भी आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ डिप्लोमा कोर्स जब वो खत्म करते हैं तो उन लोगों को मेरिट के मुताबिक डिग्री प्रोग्राम में डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है और हमारे जो डिप्लोमा है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हॉर्टीकल्चर ग्रेजुएट वो गवर्नमेंट में जो हम ग्राम सेवक बोलते हैं यूनिवर्सिटी में और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर प्रमोशन लेके वो एग्रीकल्चर ऑफिसर वो भी बनते हैं तो अभी उसको जो नौकरी की जो तक है वो बहुत ज़्यादा है डिप्लोमा होल्डर्स और इवन डिग्री होल्डर्स को तो देखा आपने किस तरह से हमारा जो करियर है इस एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ही ब्राइट है और बहुत ही अच्छा हम लोग जैसे कि इंजीनियरिंग जो भी हम लोग करते हैं उसी तरह से यहाँ भी हम लोग डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग में बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं और सभी जो भी आप तीन साल का या पाँच साल का जो भी डिग्री कोर्स आप करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको अच्छा जॉब मिलता है एक अच्छा एक रेस्पेक्टेड uh, जॉब है ऐसा नहीं कि आप कहीं भी छोटी जगह पे जाएंगे लेकिन बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड जगह पे आपकी पोस्टिंग होती है आपका मान सम्मान होता है और हमेशा आप पब्लिक के बीच में रहते हैं ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कृषि के साथ जुड़ने के साथ हम लोगों के साथ सहज ही जुड़ जाते हैं एक बात मैं पूछना चाहूँगा खैर साहब आपसे कि वेटनरी के जो आपने बोला कि वहाँ पर लोग कम आते हैं क्या रीज़न हो सकता है इतने सारे वैकेंसी क्यों कम है और इतना पोस्टिंग क्यों कम है और बच्चे लोग वहां क्यों नहीं जाते क्या बात है इसमें अभी जो हमारा एडमिशन प्रोसीजर है उसमें ही लेक्यू ना है जितनी रिक्वायरमेंट है ऐसा बोलते हैं कि यूनिवर्सिटीज आर मेन टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स फील्ड की जो डिमांड है उसके मुताबिक ग्रेजुएट्स ग्रेजुएट्स आने के लिए तो तैयार है मेडिकल के बाद वेटरनरी में ही एडमिशन लोग लेते हैं लेकिन जितना चाहिए फील्ड को इतना वेटरियंस हम तैयार नहीं कर रहे हैं तो ज्यादा इंस्टीट्यूट बना के ज्यादा वेटनरियंस आप तैयार करो और फील्ड में भेजो फील्ड में जाने को लिए तैयार है लेकिन दे आर नॉट अवेलेबल mm -hmm. मार्केट तो है लेकिन वेटनरियंस आर नॉट अवेलेबल फॉर पर पर्टिकुलर पोस्ट और पैरा वेटनरियंस की भी ऐसा है जो हम डिप्लोमा जो लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर वो बोलते हैं करीब वो तो, टू लैक सेवन हंड्रेड वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया और ये प्लानिंग कमीशन का रिसेंट रिपोर्ट है कि इतनी वैकेंसी है तो पैरा वेटनरियंस में भी हमें हम लोगों ने वेटनरी में जो पहले नाइन मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स था उसको लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर कोर्स बोलते थे अभी हमने उसमें भी डिप्लोमा बना दिया थ्री साल का एडवांस डिप्लोमा और उसमें भी वेटनरिया वो जो डिप्लोमा होल्डर से ऐसा तैयार कर सकते हैं क्योंकि गांव में वेटनरियन जैसे मेडिकल डॉक्टर गाँव में अवेलेबल नहीं है वो वेटनरी प्रोफेशन में भी वही दिक्कत है तो गाँव में ऐसा प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हो इसीलिए हम डिप्लोमा होल्डर तैयार कर रहे वो भी एडवांस वो भी इंग्लिश मीडियम का तीन साल का वो दो साल वाला जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसमें नहीं ऐसा अच्छी तरह से तैयार करके अभी दो बैच निकल भी गई है मैंने पहले चालू कर दिया चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मुझे लगता है कि हमारे जो विद्यार्थी मित्र और ग्रामवासी इस बात को सुन रहे हैं तो जरूर आप जो है इस फील्ड में आगे बढ़िए अपने बच्चों को खास करके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाइए और जो वेटनरी की बात डॉक्टर साहब कह रहे थे वो सारी बातें जो है विशेष रूप से आप ध्यान में रखेंगी तो आप अपने ग्राम की अच्छी सेवा कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा काम हो सकता है कि पशुधन हमारा अच्छी तरह से समृद्ध होगा और जहां पर पशुधन बढ़ेगा तो हमारे बाकी सारे धन भी बढ़ने लगते हैं ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें करियर बनाने का जो सुनने मौका हम सभी को मिल रहा है हमारे विद्यार्थी मित्रों को तो मैं कहूंगा कि आप इसमें अच्छी तरह से अपना करियर बनाने के लिए आगे बढ़े और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से डॉक्टर साहब से बात करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्माकुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइनटी प्वाइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो I'm gonna make it. You know.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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर एच खेर साहब के साथ और बहुत ही अच्छी बात है उन्होंने बताया कि हम लोग करियर बनाने के लिए जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है अभी वर्तमान में अगर आप दसवीं या बारहवीं कर रहे हैं तो आपका करियर जो है ब्राइट हो सकता है आप अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने की कुछ पैरामीटर्स थे वो भी उन्होंने बताया है अभी हम लोग जानेंगे डॉक्टर साहब से कि पूरे भारतवर्ष में कहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कृषि विद्यालय है वो पर हैं और कैसे हम लोग उन चीजों को जान सकते और राज्य में कृषि यूनिवर्सिटी है आ, हमारे देश में पहले पंतनगर यूनिवर्सिटी 1916 में स्टार्ट हुई है और अभी करीब 65 यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्योरली वेटनरी चौदह यूनिवर्सिटी है देश में मैंने बताया कि हर राज्य में अपने स्टूडेंट के लिए एडमिशन होता है 85 परसेंट राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में करीब मेरी जानकारी की मुताबिक मुदा, मुदा, चार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एक वेटनरी यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन मिल सकता है और 15 परसेंट स्टूडेंट अगर राजस्थान के स्टूडेंट बाहर कहीं जाना चाहते हैं तो आई थ्रू कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास करके मेरिट में आते हैं तो तमिलनाडु कर्नाटक गुजरात कहीं भी जा सकते मेरिट के मुताबिक रही बात गुजरात की तो गुजरात में पहले 1972 में गुजरात एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एक की थी मुख्य उद्देश्य था कि कृषि में संशोधन शिक्षण और विस्तरण शिक्षण उसका उद्देश्य के साथ वो एस्टेब्लिश की थी और उसमें चार कैंपस थे आनंद जूनागढ़ नवसारी और दांतीवाड़ा और उसका हेडक्वाटर दांतीवाड़ा था बाद में सरकार को लगा कि अभी बहुत एडवांसमेंट हो गया है और ये चार कैंपस को इंडिपेंडेंट चार यूनिवर्सिटी करने की ज़रूरत है नूर्था. तो उन्होंने 2004 में चार यूनिवर्सिटी बना दी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सरदार कृष्णनगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अभी चार यूनिवर्सिटी है उसमें हर यूनिवर्सिटी में आनंद नवसारी वो तीन तीन एग्रीकल्चर कॉलेज है सरदार कु नगर में दो कॉलेज है वैसे ग्यारह एग्रीकल्चर कॉलेज है और एक एक वेटनरी कॉलेज है दो डेयरी साइंस कॉलेज है अभी गुजरात में एक नई यूनिवर्सिटी पशुपालन को ध्यान में रखते हुए कामधेनु यूनिवर्सिटी भी अभी अस्तित्व में आ गई है और उसमें मैं धीरे धीरे पशुपालन के मुताबिक नए नए कोर्सेस इंट्रोड्यूस किया जाएगा अभी अमरेली में एक डेयरी साइंस कॉलेज है महसाणा में महसाणा डेयरी की प्राइवेट कॉलेज है इट इज एफिलियेटेड टू और कामधेनु यूनिवर्सिटी उसके बावजूद भी डिप्लोमा कोर्सेस मैंने बताया तो चारों यूनिवर्सिटी में एक एक डिप्लोमा कोर्स है कामधेनु यूनिवर्सिटी ने जो स्टार्ट किया वो हिम्मत में तीन uh, साल का एडवांस uh, डिप्लोमा कोर्स भी पशुपालन में स्टार्ट किया है से ये सब हर राज्य में एग्रीकल्चर और वेटनरी यूनिवर्सिटी होती है और अब एक तीसरी यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में सेपरेट हुई है और हिमाचल में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी स्पेशलाइज सब्जेक्ट में शुरू तो ऐसे राज्य में एग्रीकल्चर और वेटनरी यूनिवर्सिटी अस्तित्व में है अच्छा इसमें फीज स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों के लिए फीस स्ट्रक्चर इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट लेकिन हमारे यहाँ वो करीब 12,000 30 बहुत नॉमिनल होता है फी स्ट्रक्चर और रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट होती है तो स्टूडेंट के लिए कंपलसरिली यूनिवर्सिटी uh, में रहना है तो हॉस्टल फैसिलिटी सब हमारे यहाँ तीन हॉस्टल गर्ल्स के लिए है और आठ हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए बॉयज़ के लिए है बॉयज़ के लिए तो ऐसी हॉस्टल की रेसिडेंशल रिक्वायरमेंट फैसिलिटी होती है और जो फ़ी होती है वो नॉमिनल होती है और गुजरात में तो गर्ल्स स्टूडेंट के लिए हॉस्टल भी और ट्यूशन भी वो माफ़ है वी डोंट कलेक्ट ट्यूशन फी चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने हाँ बताया मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो जरूर एग्रीकल्चर इस फील्ड में जो है अपना करियर ब्राइट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज भी हैं और अभी आगे चल कर जैसे अब एच एन केयर साहब ने बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट में भी स्पेशलिटी हो रही है जैसे फिशरीज में हो रही है और वेटनरी में भी खास स्पेशलाइजेशन हो रहा है हॉर्टिकल्चर में स्पेशलाइजेशन हो रहा है उसका अगर यूनिवर्सिटी खुल रहा है तो बहुत सारी वेराइटियाँ हमको देखने को मिलेगा और काफ़ी जो हमारा आगे बढ़ने का जो सोर्स है या करियर बनाने का जो सोर्स है वो बढ़ जाता है इससे और आप अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर है और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब जो है सिक्योर होता है आपके लिए भी अच्छा है और सभी के लिए भी अच्छा है चलिए आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है काफी समय से आप इस दाँतीवाड़ा यूनिवर्सिटी में है तो आप क्या फील करते हैं कैसा लग रहा है आपको और इन फ्यूचर आप क्या देखना चाहते हैं न वैसे फील तो अच्छा रहता है इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन आदमी कैसा काम करते हैं लेकिन हमारे देश की ये कम नसीब ही है कि डेडिकेटेड वर्कर्स नहीं है ऑनेस सीशियर एंड डेडिकेटेड पर्सन चाहिए कोई भी संस्था में गवर्नमेंट में ये मुझे कमी दिखाई दे रही है और दूसरी चीज़ ये है ह्यूमन रिसोर्स जो फ्यूचर का ध्यान में रख के ह्यूमन रिसोर्स अभी भी तैयार करना चाहिए वो अभी लैक्यूना रह रही है क्योंकि गवर्नमेंट में वो जगह भरने का बांध था इसीलिए काफ़ी गैप क्रिएट वैक्यूम क्रिएट हो गया है वो मुझे अभी सता रहा है कि मुझे चिंता भी हो रही है कि फ्यूचर में उसकी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी तो टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों दोनो जगह रेगुलर इंटरवल रिक्रूटमेंट होना चाहिए सो दैट ह्यूमन रिसोर्स जो है ज़रूरी वो तैयार हो सके बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हम सभी को मिलकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और जिस तरह से जो रिक्यूपमेंट जहाँ जहाँ लोगों की ज़रूरत है वो उस समय होगा तो फिर काम जो है सुचारू रूप से चलता है अगर नहीं होगा तो और भी बहुत गैप पड़ जाने से फिर बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें में आ जाती हैं और जो स्ट्रीम चलती है वो रुक जाती हैं तो फिर मुश्किल होता है बाद में रीइम्प्रूव करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात करना चाहूँगा जैसे कि आप काफ़ी समय से मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से भी संपर्क में हुए हैं तो आप उसका प्रैक्टिस करके क्या फील करते हैं या लोगों को आप मैसेज क्या देना चाहते हैं उसके माध्यम से देखो अभी मुझे क्या मेरा क्या हमारे सीएम बोलते थे लोग ऐसा ही सोचते हैं कि कोई भी चीज नहीं करो तो उसमें मुझे क्या मिलना आ, मिलेगा और मुझे उसके साथ क्या लेना देना जो परोपकार के लिए अभी हमारे गवर्नर साहब आए थे तो उसने धर्म के बारे में धर्म मीन क्या जो अपने के लिए है वो अधर्म जो परोपकार के लिए करते हैं उसको धर्म तो आप जो परोपकार के लिए इतना बढ़िया काम करते हैं अच्छा और मुझे दूसरा भी फील हो रहा है कि वी आर इंटेलेक्चुअल पीपल लेकिन हमें वी आर नॉट गुड सिटीजन सिटीजन की लेक्यू ना है तो आप ये अच्छा काम करके अच्छा मानव तैयार कर रहे हैं अच्छे सिटीजन तैयार कर रहे देश को अभी ये वही जरूरी है कि अच्छा आदमी बने अच्छा सिटीजन बने तो उसको ये, ये मेरा सेंस ऑफ बिलोंगिंग ये मेरा चीज है सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। जब काम करते हैं तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस ये डेवलप करने का काम आप लोग कर रहे हैं रियली इट इज मारवेलस आप जो कर रहे हैं वो तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे हम कर भी नहीं पाएंगे ये सिस्टम में रह जो हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में जो हम काम कर रहे उस सिस्टम में रह नहीं कर पाएंगे आप लोग जो परोपकारी मानस लेके काम कर रहे हैं उससे डेफिनेटली देश को फायदा होगा समाज को फायदा होगा और अच्छा समाज का घड़तर होगा ऐसा मैं ही मानता हूँ जैसे कि हम लोग शुरुआत में ही बात किया था कि करियर बनाने के एग्रीकल्चर फील्ड में तो इस तरफ जो हमारे कम रुझान है जैसे कि वेटनरी डॉक्टर बनने के लिए थोड़ा सा मन में ऐसा लगता है क्या उधर जाना है कभी कभी तो उसके लिए किस तरह का स्किल हमारे पास हो किस तरह की सोच हमारे पास हो जो हम इस फील्ड में हमारी युवा साथियों को आने के लिए वेलकम कर सकें एग्रीकल्चर और वेटनरी फील्ड में पहले लोग कम आते थे अवेयरनेस नहीं थी लोगों में था कि वो वेटनरी मीस वो तो डोर डॉक्टर हमारे गुजरात में ऐसा बोलते थे डोर डॉक्टर लेकिन धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि वेटनरी का जो कोर्स है वो मेडिकल से भी टफ़ है और अभी ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वेटनरी का कोर्स को टफेस्ट कोर्स इन दर्ल्ड माना गया है क्योंकि उसमें सब स्पीशीज का स्टडी करना पड़ता है और आप एडवांस कंट्री में जाओ तो मेडिकल डॉक्टर से वेटनरी डॉक्टर को ज्यादा रिस्पेक्ट है और धीरे धीरे यहां गुजरात में भी आप देखो डेरी में वो बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं देंगे उसके डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होगा लेकिन आप अमूल डेयरी में मैंने तो ऑब्जर्व किया है कि वेटरनरी डॉक्टर का इमीजिएटली वो फ़ोन पे चले जाते हैं वो एनिमल को कुछ भी हुआ इमीजिएटली वो फ़ोन कॉल कर देते हैं डॉक्टर अवेलेबल है और डॉक्टर को भगवान मानते हैं इतना रिस्पेक्ट देते हैं वेटरनरी डॉक्टर का आजकल रिस्पेक्ट इतना बढ़ रहा है सोसाइटी में भी ऐसा हो रहा है कि आजकल वेटनरी डॉक्टर पहले जैसा नहीं है अभी वो सब चेंज हुआ सोसाइटी में भी वो जो माइंड था उसमें काफ़ी बदलाव आया ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे युवा साथी अगर इस बात को सुन रहे हैं तो जरूर इस बात को ध्यान रखिए समय के साथ साथ सब चीजें बदलती हैं तो हमारे करियर में भी बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं लेकिन हम यही सोच के ना बैठे कि क्या जानवर का डॉक्टर बनना है ऐसे नहीं आपका जो स्टडी है वो बहुत ही टफ है और इन बुक में भी डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि उसका टफेस्ट स्टडी इन द मेडिकल फील्ड में बताया गया है तो ये वेटनरी फील्ड में इस तरह का स्टडी होता है तो आप जितना मेहनत करते हैं और मेहनत का फल तो अच्छा ही होता है मिठाई ही होता है तो आप तीन साल या पाँच साल का जो डिग्री कोर्स है वेटनरी में करेंगे तो आपको जो है भारत में भी और भारत के बाहर पूरे पूरे विश्व में आपकी जो है मांग बढ़ती है और आपका रिस्पेक्ट के साथ आपको सम्मान के साथ जो है आपका वेलकम किया जाता है तो इसीलिए इस फील्ड को छोटा ना समझे कोई भी करियर हमारा छोटा नहीं होता है हम अपने मन से ही सब चीज़ें सोच लेते हैं लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें आज अगर पूरे भारत देश में वेटरनरी डॉक्टर की जरूरत है तो अगर हम उस जरूरत को पूरा करते हैं तो उसका पूरा श्रेय जो है आपको मिलता है आपको जाता है तो इसीलिए हम सभी मिलकर अगर हमारे विद्यार्थी मित्र अभी सुन रहे हैं तो मैं आह्वान करूंगा कि आप जरूर इस वेटरनरी फील्ड में अपना करियर बनाइए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जुड़िए और अपना करियर को ब्राइट बनाइए वेटनरी का रोल ओनली वेटनरी प्रोफेशन के लिए नहीं है एनिमल हेल्थ के लिए नहीं है ह्यूमन हेल्थ के लिए भी है आज हम वर्ल्ड वेटनरी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं अभी एक लेक्चर देके आया ड्रग रेजिस्टेंस जो हम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे थे आज करीब आप लोग जानते होंगे कि पेनिसिलिन की शोध हुई 1929 में और पहली बार वो यूज हुई वो, सेकंड वर्ल्ड वॉर में 1943 में और इंडिया में जब कस्तूरबा की हेल्थ अच्छी नहीं थी उसी टाइम फर्स्ट टाइम पेनीसिलिन यहाँ इंडिया में आए, इंडिया में आई थी अभी जो यूज़ हम कर रहे हैं एंटीबायोटिक वो इनडिसक्रम इनजुडिशियस यूज बोलते हैं बेफाम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे शरीर में रेजिस्टेंस डेवलप होता है और एनिमल फीड एनिमल पोल्ट्री फीड उसमें हम ये दवाई डालते हैं एज अ ग्रोथ प्रमोटर वो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ह्यूमन बींग में आता है तो अभी वन वर्ड वन हेल्थ ओनली वेटनरियन का रोल वेटनरी हेल्थ के लिए नहीं है उनका रोल अभी मेडिकल हेल्थ के लिए भी आ गया ह्यूमन हेल्थ का भी आ गया और सर्टेन डिसीज ऐसे हैं कि ह्यूमन में से एनिमल और एनिमल से ह्यूमन में जूनोटिक डिस भी आता वो कंट्रोल करने के लिए अभी कंसेप्ट बदल गया वेटरनरी का पहले मानते थे कि वेटरनरी डॉक्टर मीस एनिमल को ट्रीट करे ऐसा नहीं है अभी वन हेल्थ वन वर्ड वन वर्ड में वन हेल्थ मीन्स वो सब एनिमल्स आ गए सब क्रिएचर्स जो है वर्ल्ड में वो सब आ गए ह्यूमन है वेटरनरी इसके अलावा भी जो बाकी सब एनिमल्स है वो भी आ गए और एक एल करके वो कोऑर्डिनेशन करना अदरवाइज तो क्या होगा कि जो अगर वेटरनरी डॉक्टर परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा तो ह्यूमन में प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि ये सारी बातें हमारे जहन में हो हम Uh, किसी भी फील्ड को जो भी हम लोग पहले मानसिकता हमारी ऐसी थी वो अभी नहीं चलेगी क्योंकि अभी जो स्वाइन फ्लू की बात हो रही थी जैसे आप डॉक्टर साहब जिस बात के लिए बता रहे थे जो मनुष्य जानवरों का जो बीमारी मनुष्यों में आ जा आ सकता है या मनुष्यों का जानवरों में जा सकता है ये सारे जो साइकिल है ये इसमें चेंजेस आ रहे हैं स्वाइन फ्लू ये भी एक तरह का इसी टाइप का बीमारी है जिसकी वजह से हम सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं और ऐसे अलग अलग रीति से आगे कुछ और फ्लू आ सकता है जिसमें वो भी डिजीज हो सकता है तो ये सारी चीजें जो है हमें अभी एक अलार्म के रूप में कह रहा है कि भेदभाव ना करके हम वन वर्ल्ड और वन हेल्थ जो डॉक्टर साहब कह रहे थे एक मिलकर हमको काम करना पड़ेगा तभी हम लोग जो है सुचारू रूप से इस पूरे देश में रोगों का निदान कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हम ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा डॉक्टर साहब आपको रेडियो के माध्यम से काफी लोग सुन रहे हैं हमारे विद्यार्थी मित्र सुन रहे हैं ग्रामवासी सुन रहे हैं राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर वाले सभी लोग आपको सुन रहे हैं तो सभी के लिए एक मैसेज मैसेज तो वही है मैंने बताया कि हमारे देश में जो इंटेलेक्चुअल पीपल की कोई कमी नहीं है गुड सिटीजन की कमी है और जो ट्रक के पास पीछे लिखा है कि मेरा भारत महान तो किसी ने जाके लिख दिया था वो उसको महान बनाना है था नहीं हम लिखते हैं कि मेरा भारत महान था और अब भी है वो करने की दिशा हमें काम करने की जरूरत है चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आकर आपने हमारे सभी युवा साथियों के लिए करियर के बारे में बहुत अच्छी बातें बताया और खास करके एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे करियर बना सकते हैं और कितना सहज और सुंदर रूप से अपना करियर बना सकते हैं और बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं ये सारी बातें आपने सुना है और लास्ट में एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज हम सभी युवाओं के लिए हमारे देशवासियों के लिए आपने बताया कि जैसे कि मेरा भारत महान ये तब हो सकता है जब हम लोग इंटेलेक्चुअल के साथ साथ गुडी सिटीजन बनेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नाइन्टी 90.4 एफएम। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे तब तक दीजिए हमें इजाजत मुझे और डॉक्टर एचएन एन खैर जी को सुनते रहो मुस्कराते रहो